जन्मोन्वयादि तरत चार्थे स्विजस्वरा ते मे ब्रह्म हृदय या आदिकबय मुहियम तिजत सुय तेजो बारिमृद था विमय यो मृष धन न स्व सदा निरस्त तकुहकम सत्यम परम धीमहि नाम धीमह नारमसर्तन सर्वप्रण शन प्रणाम दुख शमन तम नमी हरि परम <coughs> नमः कमलना Na ma kamal maaline, na ma kamal ba. मस्ते कमल यो ब्रह्मानं विदधा पूर्वं जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मु वै शरण प्रपद्य ब्रजरस सार सिंधु सर्वस्व श्यामा श्या्याम साक्षात्णालाद विशुद्धाधिस्थित महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा bhajyo di di hada go सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक जीव का लक्ष्य है श्री कृष्ण सेवा तदर्थ श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करना होगा तदर्थ श्री कृष्ण की प्राप्ति आवश्यक है तदर्थ श्री कृष्ण का परिज्ञान आवश्यक है श्री कृष्ण कौन है हम कौन है और ये माया क्या है इन सब का ज्ञान परमावश्यक है अर्थात वह मैं और यह इन तीनों का ज्ञान होने पर ही हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है ये तीनों तत्व सनातन हैं, अनादि हैं। ये वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया जैसे श्वेता चतरो पहले अध्याय का छठवां मंत्र पहले अध्याय का आठवां मंत्र पहले अध्याय का नौवां मंत्र पहले अध्याय का दसवां मंत्र पहले अध्याय का बारहवा मंत्र इसके बाद फिर आगे बताया गया चौथे अध्याय का पांचवां मंत्र चौथे अध्याय का छठवां मंत्र चौथे अध्याय का सातवां मंत्र पांचवें अध्याय का पहला मंत्र छठवा अध्याय का सोलहवा मंत्र छठवें अध्याय का नौवां मंत्र मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र तीसरे खंड के तीसरे मुंडक के पहले खंड का दूसरा मंत्र और श्वेता चतुरोपनिषद के चौथे अध्याय का नौवां मंत्र चौथे अध्याय का दसवां मंत्र इन सब वेद मंत्रों के द्वारा और गीता के पंद्रहवें अध्याय के सोलहवा पंद्रहवें अध्याय का सत्रहवा पंद्रहवें अध्याय का अठारहवा पंद्रहवें अध्याय का उन्नीसवा पंद्रहवें अध्याय के बीसवें और सातवें अध्याय के चौथे सातवें अध्याय के पाँचवें और पंद्रहवें अध्याय के सातवें और नौवे अध्याय के अठारहवें इत्यादि श्लोकों से भी बताया गया कि ये तीनों तत्व अनाद हैं भागवत के दसम स्कंद के पचासवें अध्याय के चौथे श्लोक के द्वारा सातवें अध्याय के पंद्रहवें सातवें स्कंद के पंद्रहवें अध्याय के सत्ताईसवें श्लोक के द्वारा तीसरे स्कंद के पच्चीसवें अध्याय के अड़तीसवें श्लोक के द्वारा आपको तो बताया गया कि जीव ब्रह्म और माया तीनों तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं और यह भी बताया गया इनमें जीव तत्व तो चेतन है माया जड़ है और जीव और माया दोनों का शासक नियामक भगवान है और जीव और भगवान में भेदा भेद संबंध है कुछ मात्रा में अभेद भी है और अधिक मात्रा में दोनों में भेद है यह भी बताया गया जीव श्री कृष्ण की जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है तटस्थ अंश है और श्री कृष्ण का नित्य दास है इसी दासत्व को प्राप्त करने के लिए ही हमको श्री कृष्ण का परिज्ञान आवश्यक है जब फिर शास्त्रों वेदों में गए तो पता चला कि श्री कृष्ण या ब्रह्म का ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा असंभव है हा वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे वो उसको जान सकता है उसकी कृपा भी किसी विशेष शर्त पर निर्भर है वो शर्त है कर्म ज्ञान भक्ति इस पर विस्तृत विचार किया गया और बताया गया कि श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी कर्म धर्म न माया निवृत्ति करा सकता है न आनंद प्राप्ति करा सकता है अगर विधिवत हो तो स्वर्ग कुछ दिन के लिए प्राप्त किया जा सकता है किंतु वहां भी माया का आधिपत्य है त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंच कलेश पंचकोष का साम्राज्य है अत वो हमारे लिए निरर्थक है ज्ञान पर भी विचार किया गया और बताया गया कि पहले तो ज्ञान का अधिकारित्व ही असंभव है इतना कठिन है फिर उसको अगर हम अपना लक्ष्य मान कर और आगे बढ़ते हैं तो फिर बार बार हमारा पतन होता है और अगर सतयुग वगैरह में कभी कोई ज्ञानी अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच भी जाता है तो केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है माया निवृत्ति या ब्रह्मज्ञान असंभव है क्योंकि ये दोनों चीजें स्वरूप शक्ति की भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं इसलिए ज्ञान भी हमारे लिए निरर्थक है फिर भक्ति पर विचार किया गया कि भक्ति मार्ग सबसे सरल है सब इसके अधिकारी हैं नंबर एक और फिर जब हम भक्ति मार्ग के अनुसार आगे चलते हैं तो भगवान हमारे पीछे पीछे संभालने वाले भी चलते हैं हमारा योग क्षेम बहन करते हैं इसलिए हमारे पतन की संभावना नहीं होती और भक्ति की जो अंतिम सीमा है वो भी भक्ति है अर्थात कर्म तो स्वर्ग देके मर जाता है ज्ञान अज्ञान को समाप्त करके मर जाता है और भक्ति कभी नहीं मरती अमृत स्वरूपा च नारद जी कह रहे हैं तीसरा नारद भक्ति सूत्र ये अमृत स्वरूपा है फल रूप छब्बीसवा सूत्र अर्थात भक्ति का फल भी भक्ति शंकराचार्य ने भी मान लिया एवं कुरभि भक्ति कृष्ण कथानुग्रह पन्ना समुदेति सूक्ष्म भक्ति जया हरिंतर एक भक्ति करनी पड़ेगी कृष्ण कथा आदि की नवधा भक्ति फिर उससे एक भक्ति मिलेगी वो भक्ति दिव्य भक्ति होती है कैसी दिव्य होती है भगवान का तीन स्वरूप है आप लोगों ने सुना होगा सत आनंद तो सत का सारभूत है शक्ति संधिनी चित की संबित आनंद की लादिनी इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चित चित से आनंद आनंद सर्वोपरि शक्ति है वही आनंद का सारभूत स्वरूप है लादिनी शक्ति उसी शक्ति से भगवान सदा आनंदमय रहते हैं एक कूड़ा कबाड़ा संसार बनाकर हमारे कूड़े कबाड़े आइडियाज नोट करके किसी भी दशा में सदा आनंद स्वरूप रहते हैं आनंदमय रहते हैं वो लादनी शक्ति का कमाल है उसी लादनी शक्ति का सारभूत तत्व लादिनी शक्तिरो परम सार सारो प्रेम नाम उसका नाम है दिव्य प्रेम वो दिव्य है वो इतना दिव्य है ध्यान दो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को दास बना देता है भगवान की भगवत्ता भुला देता है भगवान भक्त के दास हो जाते हैं भक्त का मतलब क्या वो जो प्रेम है ना वो जो भक्त को मिल गया उसके दास हो जाते हैं क्योंकि लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है प्रेम ये दिव्य होता है ये प्राकृत मन में नहीं ठहर सकता अगर कोई महापुरुष या भगवान आपको प्रेम दे दे माया बद्ध अवस्था में तो ये शरीर भस्म हो जाए किसी हड्डी का भी कोई अंश तुमको नहीं मिल सकता राधा रानी के योग का हल्का सा स्वरूप बताया एक महापुरुष ने निष्क्रांता चेतया धूम छटापी ब्रह्मांडान सखी कुल ज्वालायाज्ज्वलित अगर राधा रानी का प्रेम प्रेम भी नहीं प्रेम रूपी अग्नि के धुए का अगला हिस्सा दीपक होता है दीपक दीपक में एक लव होती है पीली पीली उसके ऊपर एक लकीर होती है काली काली उसमें भी टेम्परेचर होता है थोड़ा सा तो उतना हिस्सा भी अगर राधा रानी के हृदय से बाहर निकल जाए तो अनंत कोट ब्रह्मांड भस्म हो जाए पर मनुष्य का शरीर क्या है इसलिए कोई महापुरुष या भगवान माया बद्ध जीव को प्रेम नहीं देता वो कहता है पहले इंद्रियों को मन को दिव्य बनाओ दिव्य मन में दिव्य प्रेम ठहर सकता है उसको वो सहन कर सकता है भगवान की शक्ति है वो भगवान के मन को ही केवल चाहता है और कोई मन उसको सहन नहीं कर सकता वो दिव्य प्रेम है लेकिन वो दिव्य प्रेम तब मिलेगा जब पहले तुम भगवान से मन का अटैचमेंट प्रेम करो और मन को शुद्ध करो फिर भगवान या महापुरुष दिव्य बनाएंगे तब दिव्य प्रेम कृपा से मिलेगा कृपा से भागवत भी कहती है भक्त्या संजातया भक्त्या तनु ग्यारहवें स्कंद के तीसरे अध्याय का इकतीसवा श्लोक पहले भक्ति करो फिर उसका परिणाम अंतःकरण की शुद्धि फिर गुरु कृपा से दिव्य भक्ति मिलेगी उलादिनी शक्ति का सारभूत तत्व ये भक्ति बहुत प्रकार की होती है भागवत में तीन प्रकार की भक्ति चार प्रकार की भक्ति पांच प्रकार की भक्ति छह प्रकार की भक्ति फिर आठ प्रकार की भक्ति नौ प्रकार की भक्ति दस प्रकार की भक्ति ग्यारह प्रकार की भक्ति बारह प्रकार की भक्ति तेरह प्रकार की भक्ति फिर पंद्रह प्रकार की भक्ति फिर सोलह प्रकार की भक्ति ऐसे ही पैतीस प्रकार की भक्ति तक लिखी है अठारह हजार श्लोक के अंतर्गत है वो अलग अलग स्कंद में अलग अलग अध्याय में लेकिन इन सब में प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति का सब आदर करते हैं समस्त वैष्णवाचार्यों ने वो प्रहलाद की बताई हुई भक्ति को स्वीकार किया है श्रवणम कीर्तनम विष्णुर अर्चनम पाद सेवनम स्मरणम बंदनम दास्यम सख्यम ये नवधा भक्ति सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय का तेईसवा श्लोक और इस नौ प्रकार की भक्ति में भी कृपालु को तीन प्रकार की भक्ति पसंद है वो क्यों और कैसे यह सब आगे बताएंगे हा तो आप प्रकरण पर आ जाइए कि सोहन परमहंसों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी की अहत भक्ति हो और अप्रतिहता भक्ति हो अह तुकी में मैंने आपको बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों प्रकार की कामनाओं से रहित तो हो भक्तों को भी लुभाने के लिए सबसे खतरनाक मुक्ति आती है आगे एक भक्त के आगे मुक्ति आई तो भक्त कहता है कात्म आपकी तारीफ आप कौन है महाराज मैं मुक्ति हूं कात्म मुक्त रूपा गा से भवती कस्माद कस्मादी यहाँ कैसे आइए श्री कृष्ण स्मरण देव भव दासी पदम प्रापिता आपके पास श्री कृष्ण भक्ति है ना हा हा है इसलिए हमको दासी बनाकर भेजा है भगवान ने आपकी सेवा करना चाहते हैं हो दूरे तिष्ट दूर दूर दूर जैसे किसी पंडित जी के आगे कोई चांडाल आ जाए तो पंडित जी कहते हैं ना दूर दूर दूर ऐसे ही ये भक्त कह रहा है मुक्ति के लिए दूरे तिष्ट मना गना गथम गुरु याद नई निज नाम चंदन रसा लेपोप अरे तेरी गंध से ए श्यामा श्याम का जो नाम गुण लीलाज कीर्तन कर रहे हैं ना ये गड़बड़ हो जाएगा तुम दूर रहो और अब कभी मत आना मेरे सामने क्षण मात्र कृष्णाचनमता मुक्तिर्द्वार चतुर्विधा दास दरवाजे पे ये चार चार पांच पांच औरतें कौन आके खड़ी हो जाती हैं शिष्य ने कहा है महाराज मुक्ति है इनसे कहो कल से ना आया करें आउट मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए महाराज आपके भक्त तो मुझे दूध काटते हैं फटकारते हैं भगा देते हैं मैं कहा जाऊं मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए तो भगवान ने कहा ब्रजरज उड़ी मस्तक पड़े तुम तो मुक्ति मुक्त हो जाए तुम ब्रजम्रज में लोटो तो हम क्या करें अगर हमारे भक्त नहीं चाहते अस विचारी परम सयाने मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने हो होशियार जो होते हैं पक्के गुरु के पक्के चेले वो मुक्ति के चक्कर में नहीं पड़ते क्यों भक्ति का सोई मुकुति गोसाई अन इच्छित आवत भरिया अरे मुक्ति तो अपने आप आएगी बिना बुलाए उसके लिए क्यों एहसान लो आप लोगों ने सत्यवान सावित्री का कथानक सुना होगा सत्यवान की बीबी थी सावित्री सत्यवान का समय पूरा हो गया तो उनको जमराज ले जाने लगे तो ये सती थी सावित्री इसने पीछा किया यमराज को देख लिया इसने इतनी बड़ी पावर थी उसमें यमराज ने कहा तुम कहा आ रही हो अरे तुम हमारे पति को ले जा रहे हो तो मैं यहां क्या करूंगी नहीं नहीं भगवान का एक कानून नहीं है जिसको जाने का समय है उसी को जाना होगा दूसरा नहीं जा सकता ये तुमको ये सत्यवाद नहीं मिलेगा और कोई बरमांगो हम दे देंगे सिद्ध तो महापुरुष चाहे कोई हो सबको समय पूरा होने पर जाना पड़ता है ज्ञानी ज्ञान से हंसते हुए भक्त जाता है जमराज के सिर पर पैर रख कर के अजामिल जमराज के सिर पर पैर रखकर फिर सिंहासन पर बैठा है अरे ब्रह्म श्रति मूर्धनी ब्रह्म वेदता वेद के मस्तक पर पैर रख कर चलता है वो इतनी अवस्था ऊंची होती है उसके लिए कायदा कानून नहीं अरे जब भगवान चरण धूल चाहते हैं भक्त की तो इससे और आगे बड़ा कौन है तो सावित्री ने कहा क्या मांगू ये पति को देंगे नहीं तो उनने कहा सौ पुत्र हो, हो हमको ऐसा भर दे दो जल्दबाजी में थे जमराज उन्होंने कहा जाओ दिया सौ पुत्र हो जाएंगे साबित्री ने कहा मुर्गा फस गया हा, हा, बड़े बुद्धिमान बनते हैं यमो यमयता महम भगवान ने कहा था मैं यमन करने वालों में जमराज हूं अरे अब तो दे दो हमारे पति को मैंने कहा ना पति नहीं मिलेगा तो सौ बच्चे कहा से होंगे आसमान से अरे तो मैं फंस गया अब सौ बच्चे होने के लिए सौ साल तो चाहिए कम से कम हा? अमेरिका में एक स्त्री है हमने अखबार में पढ़ा वो चौवालीस साल की है सत्ताइस बच्चे हो चुके उसके एक स्त्री के सत्ताईस हो चुके अट्ठाइसवा गर्भ में है अब सौ बच्चे के लिए तो फिर सौ वर्ष पक्का ही हो गया तो उसी प्रकार भक्ति हम पाले तो मुक्ति अपने हाथ हो जाएगी मुक्ति पाले तो भक्ति नहीं मिलेगी इसलिए मुक्ति तक त्याज्य है जो प्रेमानंद चाहते हैं वो मुक्ति की ओर दृष्टिपात भी नहीं करते यादवेंद्र पुरी ने कहा नंदनंदन कैशोर लीलामृत लीला बुध निमगना नाम किमस्माक निर्वाण लवणाम भाषा मुक्ति तो नमक का समुद्र है हम तो अमृत के समुद्र में डूबे हुए हैं प्रेमानंद तो ये नमक के समुद्र को हम क्यों मांगे शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य जिन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा है उन्होंने भी कहा पद पद्म पाथोध विचरन तो महामुदा मुदा कुर्तना के चित्त चतुर्वरगम तृणोपम तिरण के समान छोड़ देते हैं चारों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को तो ये अहित्व की और अप्रतिहता भी शर्त है अप्रतिहता मैंने निरंतर सदा जैसे कोई ब्रह्मचारी होता है ना भीष्म पितामह थे हनुमान जी थे तो ब्रह्मचारी माने क्या जो सदा ब्रह्मचारी रहे सदा ऐसे ही आस्तिक या भक्त का मतलब सदा भक्त रहे एक बटे सौ सेकंड को भी मन संसार में न अटैच हो यह शर्त है देखो भगवान ने अर्जुन से कहा एक गीता के श्लोक को हम रख रहे हैं आपके सामने अनन्या चेता सततम स्मरती निश तस्म सुलभ नित्ययुक्तस्य योगिना तीन बार एक मे में अन्य चेता सततम मने सदा निरंतर स्मरति नित्य सर बार-बार एक बारे शब्द को दोहरा रहे हैं मराबी दोष है ये एक ही वाक्य में दो दो बार बोलना नहीं तीसरी बार भी बोले नित्य युक्त सो अन्य चेता ये आठवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक है अन्य चिंतन ये जनाः पर्युपासते पर्युपाशते तमाम नियुक्ता न्याभियुक्ता सर्वेशु कालेश अर्जुन सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर सर्वेषु मनुस्मर युद्ध्युक्ता भजता प्रीतिपूर्वक सततयुक्ता एवं सतत युक्ता जे भक्ताजुपाशते भक्त की परिभाषा की है भागवत ने त्रिभुवन विभव तवे प्रकुंठ स्मृति रजितात्म सुराधिर्मृज्ञात न चलत भगवत पदार बिंदाल यह सब्र ग्यारे स्कंद के दूसरे अध्याय का तिरपनवा श्लोक ग्यारह दो तिरपन त्रैरोक की संपत्ति भी मिल रही हो तो लव निमिषार धमअ एक सेकंड को भी जिसका मन भगवान से ना हटे वो वैष्णवाग्रह है वो वैष्णव है भक्त है संत है महात्मा है यानी निरंतर हमारा मन भगवान में रहना होगा तब हम भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे एक घंटे दो घंटे चार घंटे तेईस घंटे सब नहीं हाँ साधना अवस्था में पहले ऐसे ही होगा धीरे धीरे धीरे धीरे होगा बढ़ेंगे आगे कोई बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता पहले करबट बदलना सीखता है फिर बैठना सीखता है फिर खड़ा होना सीखता है फिर एक एक कदम चलता है फिर दौड़ने लगता है कंपटीशन में तो ऐसे ही अभ्यास से न तो कौन थे जो वैराग्य गृह जठवी अध्याय का पैतीसवां पैत श्लोक गीता अभ्यास वैराग्याभ्यास अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे धीरे धीरे वो नित्य की अवस्था आती है लेकिन उस अवस्था पर पहुंचना होगा अप्रतिहता बड़ा सुंदर निरूपण है कपिल भगवान, भगवान है भी भगवान के अवतार हैं देवहूति इनकी मां है कर्दम के पुत्र हैं, अपनी मां को उपदेश देते हैं तो उसमें कहते हैं मद गुण श्रुति मात्र मई सर्वगुहाशय मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगा भ सोम तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक भक्ति का लक्षण बताया अपनी मां को तो उन्होंने कहा मनोगति रवि छिन्ना मन निरंतर और एग्जाम्पल दिया यथा गंगाम भसोम बुध जैसे गंगोत्री से निकलकर गंगा जी समुद्र में गिरती है लगातार बहती रहती है बीच में कहीं रुकती नहीं ऐसे ही अनबदत तैल व अभिचिन्न मन का भगवान में लगाओ रहना चाहिए ये है अप्रतिहता हई तु क्या प्रतिहता ये दोनों बातें हो जाए तो त्मा संप्रसीदति तब सौन परमहंसो आत्मा का सुख मिलेगा थोड़ा सा इसी के आगे और चलिए सुखदेव परमहंस से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं आपकी बार वो मरणासन है ना? एक सप्ताह में उनको मरना पड़ेगा साफ हो चुका है तक्षक काटेगा मरेंगे तो वो पूछ रहे हैं योतव्य मथो जप्यम यर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनी ब्रूही अदिपर जयम प्रथम स्कंद के उन्नीसवे अध्याय का अड़तीसवा श्लोक गुरु जी मेरा तो बस एक हफ्ते का समय है आप जानते ही हैं तो हमको बताइए क्या करे कि, किसका स्मरण करें क्या जप करें तब करें व्रत करें कीर्तन करें कैसे क्या करें कि हमारा काम बन जाए ये प्रश्न है उत्तर दिया कितना सुंदर उत्तर तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो अभ्या की स्मर्तव्येक्षता भयम दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पांचवां श्लोक तीन भक्ति बताई वो जो हमको पसंद है श्रोतव्य सिद्ध महापुरुषों से सुनो अध कचरे लोगों से सुनोगे तो सब उल्टा ज्ञान मिलेगा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषे से भगवत तत्व का परिज्ञान प्राप्त करो तद विज्ञानार्थम स गुरु मेंवाभिग्छेत समित पाणी वेद कहता है मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का बारहवा मंत्र स्मत गुरु प्रपदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तम श्राप दे परेषातम भागवत ११ तीन इक्कीस शब्द ब्रह्म में भी वो पारंगत हो परब्रह्म में भी यानी शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और भागवत प्रेम भी प्राप्त कर चुका हो प्रैक्टिकल मैन भी हो दूसरों तो श्रोतव्य और स्मरतव्य स्मरण करना मन से ये सबसे इंपॉर्टेंट मन से स्मरण करना जितनी भी भक्तियां कहीं भी लिखी हो सब की मूर्धन्य भक्ति है स्मरण क्यों इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध वेद कह रहा ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र बंधन और मोक्ष का कारण मन है मन एवं मनुष्याण कारण बंधमोक्षयो मोक्ष साठ्यायिनी का पहला मंत्र यह वेद मंत्र भी कह रहा है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है मन एवं ही संसार फिर वेद कह रहा है मन ही संसार है फिर चित्त में वही संसार साक्ष उपनिषद का तीसरा मंत्र ये मैत्रेय उपनिषद में भी ये मंत्र है पहले अध्याय का पांचवा मंत्र और मन ए वही संसार ये तेजो बिंदु उपनिषद का मंत्र है पांचवे अध्याय का अठान बेवा मंत्र चेतक खलवश बंधाय मुक्त चात मनोमतम गुणे सुशक्तम बंधाय रतम भातुंस मुक्त भागवत तीसरे कन्द के पचीसवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक और मना परम कारण मा मनती ग्यारहवें स्कंद के तेईसवे अध्याय का तैतालीसवा श्लोक और नारद पुराण में भी यह है मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध और पंचदशी में भी यह कोटेशन है मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध यानी बंधन और मोक्ष का कारण मन है भक्ति माने मन भगवान में लगे वैराग्य माने मन संसार से हटाए मन हमारे यहां नाइन्टी परसेंट महापुरुष सतयुग से लेकर द्वापर तक हुए हैं गृहस्थ में सब स्त्री बच्चे नाती पोते लेकिन मन भगवान में था और सारे महापुरुषों की दादी गोपियां या दो ने ने मथनों पले पप्रेंख नार भरुदितो क्षण गायन मनुरक्त श्रुकंठो धनिया क्रम चित्त दस चौवालीस पंद्रह भागवत गृहस्थ के सब काम कर रही हैं, धान कूट रही हैं, आटा पीस रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बच्चे को नहला रही हैं, और गोविंद दामोदर माधवेति गाती जा रही हैं, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं रोमांच कंप, सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा है इसलिए उद्धव और बड़े बड़े ब्रह्मादिक चरण चरणूज चाहते हैं सब गृहस्थ में रहे हे 36000 वर्ष राज्य किया ध्रुव ने 30 करोड़ 67 लाख बीस हजार वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने अम्बरीश जितने भी वशिष्ठी गौतम साफ साफ गृहस्थ थे तो शंकराचार्य ने सन्यासियों की भीड़ इकट्ठा कर दी हमारे कल युग में कपड़ा रंगा रंगा करके और खोपड़ी मुड़ा मुड़ा करके कलो वेदांति भांति फाल गुने बाल का जैसे होली पर बच्चे हुल्लड मचाते हैं होरी है होरी है ऐसे कल में सन्यासियों का झुंड निकलता है पांच पांच सौ एक आश्रम में क्यों नारी मुई गृह संपत्ति नासी तो मुड़ मुड़ाए भे सन्यासी वहां फ्री में खाना मिलेगा चलो सन्यासी हो जाओ नाम नहीं जाने शास्त्र वेद का सन्यासी इतने कड़े नियम है सन्यास के कि जितनी देर में गाय दूही जाए उतनी देर तक गृहस्थी के मकान के दरवाजे पर खड़े होकर रोटी मांग लो और किसी गृहस्थी से कोई संबंध ना हो जंगल में रहो हा जरा शंकराचार्य से भी बात कर ले थोड़ी सी शंकराचार्य कहते हैं ये संसार मन की कल्पना है मन की कल्पना है कुछ है नहीं है लेकिन शंकराचार्य जी से हम पूछते हैं कि आप भिक्षा मांगने जाते हैं रोटी रोटी हाँ जाते हैं तो मिथ्या से रोटी कैसे मांगते हैं और आपको रोटी मिलती भी है हाँ आप खाते भी है हा आपकी भूख चली जाती है हा तो ये मिथ्या कहा हुआ ये तो फैक्ट है अरे कल्पना का मतलब जैसे सपने में आप लोग देखते हैं तमाम संसार वो फैक्ट नहीं होता आ खुली ओ गया सपना वाला जितना भी साम्राज्य था वो एक भी नहीं सामने आया काम नहीं आया हमारे तो अगर ऐसे ही मन की कल्पना है संसार तो फिर आप को रोटी दाल भी नहीं मांगना चाहिए इस पृथ्वी पर चलना भी नहीं चाहिए ये तो कल्पना है ये पृथ्वी भी तो संसार के अंतर्गत है और पानी पीना बंद करो शंकराचार्य वो भी कल्पना है छोड़िए मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि तैल धारा वबिछिन्न मन का अटैचमेंट भगवान में रहे वो वो हो अप्रतिहता भक्ति है और तीन प्रकार की भक्ति में मन का स्मरण मन का लगाव यही सबसे प्रमुख भक्ति है इसके बाद कीर्ति भगवान का नाम गुण डीलाद का कीर्तन भी करो क्योंकि मन बहुत चंचल है क्षण आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम एक क्षण में पाताल में पहुंच जाता है बड़े बड़े ज्ञानियों को छोटे मोटे की बात नहीं करते वदांति विश्व कबयस्म स्वरम पश्यंती चाध्यात्म विदो विपचिता तथा मुहती तवाज मे बड़े, बड़े आत्मज्ञानी जो कहते हैं संसार मिथ्या है मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते इतना चंचल है इसलिए भगवान के नाम में भी रूप में भी गुण में भी लीला में भी सद में उसको बदल बदल के लगाते रहो एक जगह नहीं लगेगा पहले पहल बोर हो जाओगे वो भाग जाएगा वहां से एक लीला में लगाओ थक गया दूसरी लीला में तीसरी लीला में भगवान ने बड़ी रियायत कर दी है जब चाहो बेटा बना लो जब चाहो बाप बना लो जब चाहो प्रियतम पति बना लो सब रिश्ते से उनसे खेलो मन उलझाए रहो उन्हीं में तब तो बचोगे संसार से वरना अनंत जन्मों का अभ्यास है मन का संसार में जाने का फिर वही पहुंच जाएगा तो मन से स्मरण और रसना से कीर्तन कान से महापुरुषों के द्वारा श्रवण ये तीन भक्ति फिर आगे उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने नहीं य संसा भी है वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यथो भवे दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का तैतीसवां श्लोक श्री कृष्ण में मन का लगाव करना इससे अधिक और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है कल्याण का परीक्षित एक बात बताऊ परीक्षित महाराज छोटे मोटे की बात मैं नहीं करता भगवान के अवतार और पितामह ब्रह्मा भगवान ब्रह्म का मनीषया तद्यवस्थ्यकूटस्थो रतिरात्मन ये दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का चौंतीसवां श्लोक ब्रह्मा ने तीन बार चारों वेदों को मथा एक वेद था उसको चार भागों में बांटा व्यदात यज्ञ संत यही वेद में कम चतुर्विधम पहले स्कंद के चौथे अध्याय का उन्नीसवा श्लोक भागवत वे ब्रह्मा तीन बार मथ कर कहते हैं केवल श्री कृष्ण भक्ति करो मन का लगाव करो और सूत जी के सिद्धांत के अनुसार यानी निष्काम और निरंतर बस समझ में आया परीक्षित <laughs> आया और सुन लो तस्मात्माराजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य की भगवान् नाम इसलिए परीक्षित भगवान का नाम रूप लीला गुण कथा श्रवण करो कीर्तन करो और प्रमुख रूप से स्मरण करो ये तीन प्रकार की भक्ति करो तो सात दिन क्या क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शस्व अंतिम निगचती सात सेकंड में काम हो जाए हा पूर्ण एकत्व कर दो ये शर्त है शरणम ब्रज इस प्रकार सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को भक्ति के विषय में तत्व ज्ञान कराया अभी और बड़े बड़े हैं भागवत में उनको भी आपके सामने लाएंगे कल बोलिए लाडली लाल की